मातृदर्शन मां शारदा की साधना है। कर्म कर्मयोगिनी मां शारदा निष्काम भाव से कर्म और कर्मफलों को भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करना कर्म योग कहलाता है कर्म योग को सामान्यतः चित्त शुद्धि का एक साधन माना जाता है कर्म योग द्वारा चित्त शुद्ध होने पर उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तथा वह ज्ञान का भी अधिकारी होता है इस तरह परंपरागत रूप से कर्म योग ज्ञान अथवा भक्ति का एक सोपान मात्र माना गया है लेकिन इससे उसका महत्व तो कम नहीं हो जाता प्रत्येक साधक को कर्म योग रूपी सीढ़ी से होकर ही ऊपर उठना पड़ता है इसीलिए श्रीमद्भागवत गीता में कर्म योग का विशेष रूप से उपदेश दिया गया है गीता में कर्मयोग की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत किए जाने पर भी कर्म योग में अन्य योगों की तरह अंतरंग और बहिरंग योग वैधि व पराभक्ति आदि विभाजन नहीं है कर्म योग में कर्म के बदले जिस भावना या दृष्टिकोण से कर्म किया जा रहा है उसका महत्व है माँ शारदा की जीवनी से परिचित सज्जन यह जानते हैं कि माँ ने अत्यंत कर्मठ जीवन व्यतीत किया था जिसे यदि व्यस्त जीवन कहा जाए तो अति सयोक्ति नहीं होगी जीवन के अंतिम सांस तक अपना स्वधर्म किए जाना तथा श्री कृष्ण जिनकी वे सच्चे अर्थों में सहधर्मिणी थी वे जीवनोद्देश्य की पूर्ति में लगे रहना अपने आप में एक आदर्श है लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है वह दृष्टिकोण या मनाथ थी जिसके द्वारा उन्होंने समग्र कर्म किए थे प्रस्तुत लेख में इन सभी तथ्यों पर पूर्वक विचार करने का प्रयत्न किया गया है जिससे पाठक कर्म योग के रहस्य से परिचित हो सकें मां के जीवन का पूर्वार्ध श्री कृष्ण तथा उत्तरार्थ भक्त संतानों की सेवा में व्यतीत हुआ वे बाल्यकाल से ही घर के सारे कामकाज करने लग गई थी उस समय उनकी उम्र इतनी कम थी कि वे भात के बर्तन को स्वयं चूल्हे से उतार नहीं सकती थी रसोई बनाना छोटे भाई बहनों को संभालना खेत में काम कर रहे मजदूरों के लिए खाना ले जाना गले तक पानी में उतरकर तालाब से साग तोड़ना इत्यादि सभी कार्य भी अति अल्प आयु से करने लगी थी दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण की सेवा ही उनका प्रमुख कार्य था पेट का रोग होने के कारण श्री रामकृष्ण को सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ सही नहीं होते थे अतः उनके पेट के अनुकूल खाद्य पदार्थ माँ ही तैयार करती थी ईश्वर केंद्रित समाधि प्रधान व्यक्तित्व संपन्न श्री रामकृष्ण को भोजन कराते समय माँ उन्हें बातों में व्यस्त रखती थी जिससे उनका मन समाधिस्थ न हो स्नान के पूर्व उनके शरीर पर तेल मालिश करना रात्रि को शयन के समय चरण सेवा करना पैर दबाना तथा उनके सैया को साफ करना इत्यादि सभी कार्य माँ तब तक करती रही जब तक श्री कृष्ण के अन्य अंतरंग भक्त सेवक उनकी सेवा में नियुक्त न हो गए जैसे कोई माँ अपने शिशु पर सब समय दृष्टि रखती है वैसे ही माँ भी श्री राम कृष्ण पर सब दशाओं में दृष्टि रखती थी कि कहीं भावावस्था में वे अचेतन एवं असुरक्षित न पड़े हों श्री रामकृष्ण की वृद्ध माता चंद्रामी देवी भी नौबत में करती थी माँ उनकी सेवा इतनी तत्परता से करती थी कि उनकी एक आवाज़ पर उनके पास पहुँच जाती थी जब श्री राम कृष्ण के भक्त एवं शिष्य समुदाय का आगमन होने लगा तब माँ को प्रतिदिन अनेक भक्तों के लिए भोजन बनाना पड़ता था माँ विभिन्न रुचियों वाले भक्तों के लिए भिन्न प्रकार के भोजन तैयार करती थी यह तो पुरुष भक्तों की बात हुई जो महिला भक्त माँ के साथ रहती थी उनकी रुचि के अनुरूप ही माँ को भोजन बनाना पड़ता था इसके अतिरिक्त झाड़ू बुहारना बर्तन माजना, सिलाई बुनाई इत्यादि घर गृहस्थी के कार्य भी माँ को ही करने पड़ते थे समय मिलने पर माँ अवतारिणी के लिए माला भी तैयार करती थी इसके अतिरिक्त उन्हें भक्तों और महिलाओं को सांत्वना और सलाह मशविरा भी देने पड़ देते रहना पड़ता था माँ के जीवन के उत्तरार्थ में उपदेश एवं मार्गदर्शन का कार्य बढ़ गया था उसी कालावधि में उन्हें अपने भाइयों की घर गृहस्थी भी संभालनी पड़ती थी उपरयुक्त उल्लेखित कार्यों को वे अत्यंत दक्षता एवं पटिता से करती थी एक बार माँ भवतारणी के लिए उन्होंने अत्यंत सुंदर माला गुथी थी उससे मां के दिव्य सौंदर्य की इतनी स्त्री वृद्धि हुई कि स्वयं श्री कृष्ण अभिभूत हो उठे मां शारदा व्यवहार कुशल भी थी जूट की रस्सी और छीका बनाने के बाद बचे हुए रेशों से वे तकिया बना लेती थी निरर्थक समझी जाने वाली छोटी छोटी वस्तुओं तथा तो टोकरी झाड़ू इत्यादि का भी उपयोग करना वे जानती थी किसी को अपना बनाना तो कोई माँ से सीखे नवागत भक्तों को आदर सेवा प्रेम से अपना बनाने के लिए वे विशेष रूप से मसालेदार पान तैयार करती थी श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए जब वे श्याम पुकुर के मकान में गई तब स्थाना होते हुए भी उन्होंने अत्यंत अल्प समय में परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल लिया अपनी लज्जाशीलता की रक्षा करते हुए भी उन्होंने श्री राम कृष्ण की सेवा में किंचित भी व्यवधान नहीं होने दिया माँ का संपूर्ण जीवन कर्म कौशल के व्यवहारिक सिद्धांत का जीवंत प्रमाण है और इस कार्य कुशलता का पाठ उन्होंने श्री रामकृष्ण जैसे सुदक्ष आचार्य से ही पढ़ा था श्री रामकृष्ण का एक उपदेश है जे खाने जेमन से खाने तेमन जखन जेमन तखन तेमन, जे जयमोन तार तेमोन बंगला भाषा के इस मुहावरे का अर्थ है देश काल पात्र के अनुसार व्यवहार करना चाहिए मां शारदा का समग्र जीवन इसका उत्कृष्ट उदाहरण था श्री रामकृष्ण ने उन्हें दीपक में बाती रखने से लेकर पान के बीड़े तैयार करने तक तथा घर के बड़े बूढ़ों एवं रिश्तेदारों से कैसे व्यवहार करने से लेकिन कर नौकर में सबसे आखिर में चढ़ने नौका में सबसे आखिर में चढ़ने एवं सबसे बाद में उतरने इत्यादि लौकिक व्यवहारों तक की शिक्षा दी थी जिनका अक्षरश पालन माँ ने सारे जीवन किया किंतु सामान्य कर्म एवं कर्म योग में मूलभूत अंतर दृष्टिकोण का है सामान्य कर्म अहम केंद्रित रहता है वह अपनी तुष्टि स्वार्थ सिद्धि फलाकांक्षा तथा नाम यश के लिए किया जाता है इसमें व्यक्तित्व प्रधान तथा भाव गौड़ हो जाता है यह कर्मयोग नहीं है जब तक कर्म प्रभु से युक्त नहीं होता तब तक उसे योग नहीं कहा जाएगा कर्मयोग विषयक उपरयुक्त विचारों के आलोक में जब हम माँ शारदा के कर्म पर दृष्टिपात करते हैं तो यह देखते हैं कि माँ शारदा ने सभी कर्मों को श्री राम कृष्ण प्रत्यर्थ किया यह एक भक्त का दृष्टिकोण है क्योंकि भक्त केवल भगवान या अपने इष्ट के प्रत्यर्थ ही कर्म करता है ऐसे कर्म की प्रक्रिया में अपना व्यक्तित्व न्यून एवं प्रभु प्रेम की पीयूषवर्षी भावधारा प्रधान होती है जिसमें व्यक्ति का अहम सागर की धारा में तिनके सा बह जाता है यदि इस दृष्टि से देखें तो मां शारदा ने अपने स्वयं के सुख की जरा भी परवाह नहीं की कभी कभी तो कुछ कदम की दूरी पर नौबत खाने में रहते समय महीनों वे श्री कृष्ण के दर्शनों से वंचित रह जाती थी ऐसे अवसरों पर वे अपने मन को यह कहकर सांत्वना देती थी अरे मन तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि तुझे प्रतिदिन उनके अर्थात श्री राम कृष्ण के दर्शन मिले यदि गीता की दृष्टि से देखा जाए तो निष्काम भाव से कर्म करते करते माँ शारदा कर्म योग में भावेन प्रतिष्ठित हो गई थी गीता में कर्म अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले विद्वान को योगी और सर्व कर्मकर्ता कहा गया है माँ शारदा भी इसी कोटि की थी निरंतर अथक अविराम कर्म करते हुए भी वे आंतरिक रूप से पूर्णतया प्रशांत थी उनकी मानसिक शांति कभी नष्ट नहीं होती थी लोग जब उनके पास जाकर अपनी अशांति की चर्चा करते तो वे आश्चर्यचकित होकर यही कहती कि मुझे तो कभी अशांति नहीं होती इसके विपरीत अगर वे खाली बैठी होती तो भीतर ही भीतर भगवत चिंतन रूप कर्म सदा चलता ही रहता था कर्मयोगी का दूसरा लक्षण समत्व है समत्वम योग उच्च मां सारदा शारदा के जीवन में सभी प्रकार का समत्व था उनके लिए उपासना एवं झाड़ू लगाना भक्तों को भोजन कराना और उनके जूठे पत्तल उठाना समान कार्य थे अमजद जैसा दुर्दांत दस्यु एवं शारदानंद जी जैसे संत उनके लिए समान थे वे कहती जैसे शरत मेरा पुत्र है वैसे ही अमजद भी संत असंत पापी पुण्यात्मा सबको वे समान भाव से देखती थी इसी प्रकार स्थान व्यक्तियों तथा वस्तुओं के प्रति उनकी समदृष्टि थी नौबत के सकरे मकान में चटाई और जूट के तकिए पर सोना तथा कलकत्ते के अपने भवन उद्बोधन में रोई के गद्दे पर सोना उनके लिए समान थे कर्मयोगी का एक लक्षण और है निर्लिप्तता या अनासक्ति आपात दृष्टि से भांजी राधु के प्रति तीव्र आसक्ति होते हुए भी माँ पूर्ण रूप से अनासक्त थी जीवन की सायम वेला में राधू के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग उन्होंने क्षण मात्र में कर दिया था गीता की भाषा में ऐसे ही अनासक्त कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं श्री रामकृष्ण के लीला स्वरण के बाद लगभग तीस वर्षों तक माँ ने अपने शरीर को रखा था वे स्वयं कहती थी कि आदर्श स्थापना के दृष्टि से जितना करना चाहिए उससे कहीं अधिक मैंने किया है सेवा त्याग तितिक्षा इत्यादि का माँ द्वारा प्रस्तुत आदर्श अतुलनीय है